Om oh, shama पूर्वपक्ष ने कहा था इसके विषय भी नहीं है अधिकारी भी नहीं है क्योंकि द्वैत सत्य है इसका विषय होगा चाहिए जीवात्मा परमात्मा के आय सरगा विषय है ही नहीं द्वैध सत्य है जीव भेजना है परमात्मा भेजना है और ऐसे कोई इसको पढ़ने वाला व्यक्ति भी नहीं मिलेगा विषयों के द्वारा कलुषित हुआ चलता है कलयोग है पढ़ने वाले व्यक्ति भी विषय भी नहीं होगा अधिकारी भी नहीं पढ़ने वाला अधिकारी भी नहीं है और संबंध की बात यदि वो जाते तो प्रयोजन भी इसका सिद्ध होता नहीं है क्योंकि द्वित सत्य है तो इसलिए इसको भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है पूर्ववाद की श्रंखला उसका निराकरण कर दिया ऐसे भी व्यक्ति है संसार में क्योंकि संसार से विरक्त तो है मुमुक्षु है मुमुक्षु नहीं ऐसे भी व्यक्ति है चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के हो किया हुआ जो शुद्धि के द्वारा अंधता में शुद्ध हो गया हमेशा उसको भोगों में लिखा नहीं होगा उसको तो मोक्ष की इच्छा होगी यहां से भोग छूट जाए अन जीवन हमारे जीवन हमेशा के लिए जन्म व्रंथ से छूट जाए ऐसी भावना होती है ऐसे वीरक्त अधिकार भी है अधिकारी है और विषय भी है जीव ग्रंथ के आय के इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय होगा और इसके अधिकारी बुमुक्ष लोग हैं बुमुक्ष है। जिसको भोग चाहिए इस लोग पर रोक चाहिए इस उपनिषद करने के अधिकारी नहीं उनको तो, तो यह तैयारी करना है पुत्र कामों देता उनको सहारा से करना होगा तो विषय भी है सब कुछ है अधिकारी भी है संबंध भी है इसलिए कहा कि अतस्ता यथा या सक्षम इसलिए सब कुछ होने के कारण अतः का दिव्या बलियों का छह बलियां का बल्ली जैसे मती ही बनता है वैसे प्रकार है अतस्ता बल्ली यथा प्रतिभा हम व्याख्यक्ष करते हैं हम अपने बुद्धि के आधार पर ही व्याख्या करते हैं जैसे हमारे पास बुद्धि है जिसका तो आधान गंभीर इसका विषय होगा हम सारे के सारे कार्य करेंगे हम अपने बुद्धि के द्वारा ही व्याख्या करें क्योंकि कोई भी पक्ता या कोई भी लेखक हो अपने बुद्धि के आधार पर ही बोलता है अपने बुद्धि के आधार पर ही लिख देता है क्योंकि विषय बहुत गंभीर होते हैं पूर्ण रूप से लेना मुश्किल होता है इसलिए कहा अत था बल्दी द्वितीय अनुभव जनता उन बलियों का ये जो छह बलियां हैं इनका यथा प्रविधान जैसे हमारी बुद्धि में स्फूरित है इसका अर्थ तो जैसा होना चाहिए हमारी बुद्धि ने जैसा बताया प्रतिभा जैसा हमारा प्रतिभा है उसके आधार पर व्यास में हम व्याख्या करते हैं ऐसा भाष्य <laughs> का भी आगे तत्र आख्याय का तृतीया स्थित करता यहाँ एक कहानी के रूप से आरंभ हो रहा है इस पुरुष कहानी के रूप में एक बाल सर्वस्व बाल सर्वस्व तेजि लोग की कीर्ति चाहते हुए एक एक की एक एक लोभ किया बहुत सारी कहानियां आगे अपने आप आने वाली कहानियां तो तथा अब ये छह बड़े ने आख्या ही था। फिर कहानी शुरू क्यों कहते हैं विद्या सूत्र था विद्या की प्रशंसा के लिए कहानी है क्योंकि ये विद्या इतनी प्रशंसा नहीं है इस लोग में थी नहीं पास थी और रज के कार्य जो दुर्लभ एक अधिकारी पहुंचा जो धमराज ने इतने भोग के लीक्षा दी है प्रलोभन दिया है अभी आगे पढ़ेंगे आप फिर भी भोगों में उसके विरुक्ति उसने कहा पत्र कवईव बाहाबंधित तीतें ऐसे सबको गुरु जी ये जो हाथी घोड़े आदि की बाहन और अपसरा आदि के नाचगान बता रहा, आप अपने पास रहने रह हमें तो वही है जो मैंने प्रश्न किया था एम या एम सा से अस्तित्व के नायब अस्तित्व विद्या जी ने प्रश्न दिया उसी का उत्तर आप तो इतना विरक्त है ऐसे विरक्त व्यक्ति तो यमरोप से आकर के इस विद्या को लाया है विद्या की प्रशंसा इतनी बड़ी विद्या है यह विद्या आत्मविद्या ऐसा बताने के लिए है विद्या उत्तर कितना व्यक्ति कहते विद्या की स्थिति कैसी होती है तो जिन दिपे मेरा दिव्य भवराज के प्रलोभ्य मानवी नज देता यमराज ने बहुत सारे प्रलोभन दिया तृतीय वरदान के बदले में ये ले लो ये प्रथम वरदान तो दे दिए सीधा सीधा और दूसरे वरदान की जैसा मांगा वैसे दे दिए स्वर्ग स्वर्ग संबंधी अंगली के विद्या बताया गया तृतीय तो वरदान जब नजर मांगता है तो यमराज जाते इसके बदले में ये ले लो मुझे कर्जेदार की तरफ मत करना इसके बदले ये ले लो वो ले लो वो ले लो ऐसा बोलते हैं फिर भी नसी करता कुछ भी नहीं चाहिए मुझे वही चाहिए ही दिप, भोग आदि प्रमा यमराज के द्वारा जो दिव्य भोग स्वर्गानी का भोग भी कहा मानव शरीर पर रहते हुए स्वर्गाधी का भोग भोगना मुश्किल है निकाला लोगों को ये भी कहा यहाँ के भोग के देने के बाद अगर वह तो वहां भी देता अब समय तुम्हारे घर में झाड़ू लड़ाई ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रलिया यमराज के द्वारा दिव्य भोगादि भी प्रलोभित दिव्य भोगादि के द्वारा प्रलोभन किए जाने पर भी नचकेता जो नचकेता है वह विद्या विद्या के लिए ही क्या किया तान भोगान अजहा त्याग नहीं चाहिए मुझे तब ही बबा तब नित्य ऐसा शब्द आएगा यह सब भोग आपके पास रखनी चाहिए ऐसा भोग का महिमा दिद्या ये विद्या की ऐसी महिमा है ऐसी विद्या नजीकेतारे इतने बड़े भूख को ठोकरा दिया तो ऐसे विद्या है इसके लिए तुटीर तो आख्या कहानी से ये विद्या के बारे में जानकारी होगी तो इसलिए यहां पर आख्या रख्या कहानी के रूप में उनसे बारंभ हो रहा है ये कहा मम्र है आगे संख वीज स्रवस्येता केताम स गया। से ओम शब्द आ जा परमात्मा का स्मरण करते हुए मंत्र आरम करते हैं उषण हवा बस काम्दव धातु से शत्रि प्रत्यय करने पर संप्रसार होकर उषण बन जाता है धातु है इच्छा होता है बस काम कांति का इच्छा आजादी का धातु है जब शत्रु प्रत्यय करेंगे आप लता शत्रि शांत पदमाश्रम से तो शत्री का हथ बचेगा सब आएगा लुप्प हो जाएगा आजादी का धातु होने के कारण लुप्त हो जाएगा तो बस आगे रहेगा सत्रिका ऐसी होगी तो रही क्या बड़ी बेनी दृष्टि शुद्ध बन जाएगा संसार बन जाएगा तो उसमें जा तो उषांग बन जाएगा वो एक आगे एक बच्चन ऐसा है इच्छा करते हुए या था हाँ प्रसिद्ध है इच्छा करते हुए ये प्रसिद्ध ज्योतक है बई और हाँ युद्ध निपात हैं अव्यय है ये प्रसिद्धि का निगंत में बताया हुआ है ने निगंत में बताया हुआ ने बाज का बाज ने है बाद अन्न बताया करके पढ़ा गया अन्न का नाम कैसे पोष्टा किया विषय नहीं मिलेगा निरुक्त के बाद टिप्पण में आ गए बाज का क्या होता है कैसे आता है बाद अन्न आगे हमारे बाद श्रवो यश्य ऐसा होगा यानी अन्नदान के द्वारा जिसके कीर्ति फैली हुई है उनको बाल श्रवा बोल रहे जगह से तो खोल दिया होगा ये बाल श्रवा ऋषि नहीं है ये बादश्रवा के पुत्र हैं ये बालसा हैं यहाँ तो चर्चित अभी कथा में अंदोलन है ये बालस्रवसा है इनके पिता का नाम था बाल स्रवा क्योंकि अन्नदान के द्वारा उनकी कीर्ति फैली हुई थी संपूर्ण अवान इसलिए उनका नाम बाद सौदा है बाद स्रवसो असत्यम बादशह अतृत्य लगा देना बाद सर्वसा बनता बाद के संतान को बाद बोलते हैं ऐसा होता है तो ये बादश्रवा ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम पर्दे पिता के नाम को लेकर के बाद स्रवश ऐसा है तो इच्छा रखते हुए फल की कामना लौकी ख्याति चाहते हुए बाद सर्वस्वि ने तय किया सर्ववेरसम बेरसम धन को भी निरुक्त निघंट में बेदशब का धन प्राप्त होगा टिप्पणी में बताएंगे आपको सर्ववे रसम संपूर्ण धन को डबल दे दिया सर्वस्व दान कर दिया ऐसा यज्ञ किया जो कि विश्वजित नाम का ये यज्ञ होता है जिसमें सर्वस्व रक्षा दिया है जो कुछ भी नहीं बताता विश्वजित यज्ञ ऐसा यज्ञ है तो ऐसा यज्ञ किया सर्व सर्वेद संतु संपूर्ण धर्म को उन ब्राह्मण को ले जिसमें कुछ भी बचता नहीं है सर्व सर्वस्व ऐसा होता है तस्सीता बाल सर्वस्त्री का प्रसिद्ध है कि नचिकेता नाम पुत्रश एक नचिकेता नचिकेत शब्द है प्रथमा में पक्त संतारा तो शुक्र दिव्य होकर के बना हुए नचिकेता नचिकेता नाम का पुत्र था आश देखो आसन लोग में बीमार नहीं होता क्योंकि अस्थिर भू सूत्र है आध्यात्मिक सूत्र का अधिकार है, आसन लिट लगा रहे आधातु लगा रहे तो आधातु को भू आते हैं, बहुवा होना चाहिए तो आधातु को भू आगे सूत्र है आधातु में सारधातु में तो अस्थिर तो निट लगा लो आते ही बहुवा भू आगे सूर्य तो यहाँ आसन जो है छंदस प्रयोग है छंदी बहुत सूत्र है तो प्रयोग है लौकिक प्रयोग आशा निर्भर पाएगा बहुव प्रयोग होगा माने उस ऋषि का एक पुत्र था का था पुत्र था छोटा भारत था ऐसा है आता आया। उस विश्वजित फल के कामना रखते हुए सर्वस्व ऋषि ने सर्व सर्वस्व दान किया सर्वस्व दान किया एक बार प्रभु ने किया फैसलेम भाग में चर्चा है सर्वस्वधाम उधर ऋषि कुमार गुरु जी को दर्शन देने के लिए मानने आते हैं तो कुछ आए कि सब दे दिया अब उनको अपना राय के छोड़ के दूसरे रात में जाना था तब तक जाकर के ब्राह्मण मानने आया तो देना है जाकर के कुबेर के धावा बोलते हैं धावा बोलते कुबेर इतने असरपियां देते हैं तो वो ब्राह्मण बाबे बोलते हैं मुझे दुर्दक्षिणा में तीन देना ऐसे ज्यादा देते वो बोलते हैं सब आपके लिए जा रहा हूँ फिर झगड़ा रघु का ब्राह्मण बाबा ऐसे तो भाजस्रवस्त ऋषि ने एक ए टीम किया जिसमें सर्वस रक्षा दि उस ऋषि का एक पुत्र था नचिकेता नाम का पुत्र था यह कहानी आपका विद्या हो गया यह जो कहानी के रूप में आरंभ किया जा रहा है इस ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए यह ब्रह्म विद्या इस भूलोक में नहीं थी कहा थी यमलोक में यवराज के पास थी नचके का सदैव स्वर्ग जाता है ऐसी भूमिका बन जाती है और नरक मैं वहां पहुंच जाता है जाकर ऐसा बन जाता है यमराज बाहर गए हुए होते हैं तीन रात तक वो बोटा प्यासा उनके मंत्री मंत्रिमंडल और उनके पत्नियां बोलते हैं कुछ खाओ नहीं खाते जिससे मिलने गया उसके मिलने बिना क्या खाना है बैठे रहे तो उसके यमराज के आने पर उनके पत्नियां और मैंने मंत्री लोग बोलते हैं महाराज ये जो ब्राह्मण बालक घर में भुक्ता प्यासा पड़ा है यह अतिथि यह अग्नि के रूप में है अगर उसे अग्नि को शांत करना है तो जल आदि ले जाना चाहिए तो आप इसके चरण धोने के लिए जल आदि ले जाइए नहीं तो संपूर्ण नष्ट कर देगा आपको किया हुआ इसका पुरुष आदि जो कुछ आप उसका फल नाश होगा ऐसा समझाते हैं तो युवराज आ करके फिर इससे गलती हो गई करके उनके चरण आदित धोते हैं फिर तीन बागारे तीन रात में जो भुक्खा है उसे बने में तीन बागार माने हम कर काम फिर शब्द धातु से बना हुआ है आजादी का धातु है धातु बस्ती बोलते हैं बस्ती हो, आपम चाहे में को तो सारधातुक लगातु लकार है तो सारधात्मक क्षत्र किया हुआ है प्रत्येक गीत है ये तो इसे संप्रसारण हो गया तो उसन कामय कामय उमय इच्छा व्यक्त हुए हई इति ये जो हई दो निपात है माने अव्यय है इसके लिए वृत्थ शिपात निपात है अव्यय है ये पूर्व की घटना के लिए, लिए याद दिलाने के लिए है हा भय माने प्रसिद्ध है ये शर्त दिलाने के लिए जो निपात है बात करो बाजम अन्नम यह कहते हैं बाज सर्वश बाज सर्वशन है फल की कामना रखते हुए बाज सर्वस्व एक एक बाजम अन्नम यह हैं बाज श्रब्द अन्न बाजम अन्नम तदादि निमित्त सर्वो यश सर्वपल कीर्ति उस अंग्रन आदि निमित्त से जिसको कीर्ति फैली हुई जाएगी ऐसे ऋषि का नाम होता है बाज स्रवाहा बाज स्रवश शब्द है जस्रव यद स्रव यश तक स्रवो यश मैंने अन्नदादि निर्मित स्रव है की तो तो है जिसके आवश्यकते हैं बाज स्रवा अथवा रूढ़िता अथवा अन्नदादी नहीं करते रूढ़ शब्द होगा योगिक अर्थ नहीं रूढ़ शब्द होगा बाजद्रवा ये कारण रख दिया शब्द है कश्या प्रत्यंग सर्वशह अपत्यंग ऐसा होगा बाल स्रवा का संपन्न जो होगा उसको बाल सर्वशह अन्य अभंत हो गया सर्व किला विश्वजीता ये प्रसिद्ध है विश्वजित नामक एक युना जिसमें सर्वस्व दक्षिण होता है तो सब कुछ जीतना विश्व, सर्व? विश्व और सर्व विश्व और सर्वस्व होता है तो संपूर्ण जीतने के लिए ऐसा एक किया सर्व में देगा तत्फल काम क्योंकि सर्वभेद माने सर्वस्व दक्षिणा जैसे गोवेद अश्वेद आदि होते हैं एक एक वस्तु की दान किया जाए और यह देना सर्वबेद। इजे, से इजे, है सर्वस्व बना जैसे सर्वभेद सर्वभेद है सर्वस्व दक्षिण के माध्यम से एक एक किया यह धातु का लेक लगा देने ईजे ईजा से ईजी बनना है एक एक किया तब फलम काम है उस एक का फल चाहते थे तब सत्फल काम पुष्पय का फल वाले ऋषि ने साम किया स्रतौदन तो सर्वस्व धनम बदव स मृषि ऋषि ने क्या किया कुयज्ञ में सर्वेदनाम यज्ञ था विश्वजीत नाम यज्ञ था उसमें उस यज्ञ में क्रतौ मन यज्ञ में सर्वेदस वेद सत धन्य प्रयोग होगा सर्वस्वंधन संपूर्ण धन जो कु था तो तस्य जो वो है तस्तमानजमान उनका उन प्रसिद्ध है नचिकेता नाम पुत्र किलास बहु एक नजिकला नाम तो पुत्र था उल्ट या बहुब आशा बहुव करते भाष्यकार लोक में बभूव बोलना पड़ेगा हस्ते भूसूत्र है टिप्पणिया है पूर्वतम टिप्पणी है में माना चार व्यक्ति को सकाम से कस्य कर्म साव संय करने वासी जो सकाम कर्म होता है उसको संपूर्ण अंगों को ठीक ठीक करना होगा छोटी सी त्रुटि हो गई तो अनिष्ट हो जाता है ऐसे स्थिति है तो सकाम से कश्य जो सकाम व्यक्ति होगा उसको जो कर, जो करना करेगा कामना को लेकर के कर्म करता हो फल की कामना से तो होकर कर्म करता है उसको संकल्पों में वो संपादन करना अंग के सही संपादन करना चाहिए अगर अंग में त्रुटि हो जाएगी फल नहीं मिलेगा ये स्थिति हो जाती है संपादन कर्म आशित ऐसा होना था संपूर्ण अंग पूरा होना था अंग बिगल नहीं होना चाहिए अंग बिगल हो जाए तो अनिष्ट फल होने की संभावना है सर्वत्र काम करता तो क्योंकि ये जो ऋषि है के काम होने की वजह से फल की कामना करते थे वो लोग हो तराठ दबाऊ लोग के काम से उस प्रकार संपूर्ण अंदर नहीं किया उन्होंने काम तो किया विश्वजी देकर तो तो अच्छी अच्छी गाय को छाट करके अपने पुत्र के हिसाब में बंटवारा करते रहते तो बाद में खाना पैन गए और पुलिस तो गुड़िया गाय देकर कीर्ति में फैल जाना है ऐसे इनके मन में इच्छा होती है ये काबू बने की वजह से कृषि प्रोह लोभी थे इसलिए क्या होगा तो लोभे और लोभ के कारण से असम ऋषि न अथा कृतवान संपूर्ण अंग ठीक नहीं किया उन्होंने एक एक आरोप बिगा कर दिया क्योंकि संपूर्ण जो कुछ था देना था कुछ बचा दिया उन्होंने हिस्सा लगा करके पुत्र का हिस्सा दिया इसी ऐसी आगे कहानी आएगी यदि अधर्म एवं सकाम धर्म जो सकाम धर्म होता है अधर्म होता है वास्तव में सोचे तुम क्योंकि अंग में त्रुटि हो जाए पर सकाम धर्म होगा अधर्म हो जाता है उल्टा हो जाता है ये सूचित करने के लिए कुसम परम ये कुषम पद इसलिए पद्म चाहते हुए इतिया प्रया इतिहास है काम है मानो कुसम का तवाश्य काम है निष्काम निष्काशे तू न सांगता आग्रह अगर निष्कांश आग से परदस्व प्रति के लिए कर्म करता हो तो वहां पर सांगता पूरी होने की आवश्यकता तो नहीं भगवान अपने ठीक ठाक कर रहे भगवान तो को अर्पित करके करता हो उसमें प्रत्यवाय नहीं होता ठीक है निष्काम निष्कामना शकु जो निष्काम व्यक्ति होगा कामना रहित होकर के फल की कामना से रहित होकर के कर्म करता हो तो न सांगता आदि सांगता आदि का आग्रह नहीं होगा अनुभव सम्पन्न होना कोई आग्रह नहीं क्यों नेहादि क्रमणास प्रत्यवाय नविद्य स्वर्त्यस्व धर्म से कार्य महत्व गीता के दीप्ति अध्ययन बताया है इस मार्ग में विद्योग मार्ग है पहले तो आपको भी चर्चा की ये साथ बिहार सांख्य दृष्टि विरोग मनुष्य हो सांख्योग के बारे में चर्चा हो गया आत्मा विचार हो गया बुद्धि अध्ययन में उस बात कहते हैं इसमें तुम रह नहीं सकते हो ये तो बहुत ऊंची बात है आत्मा विचार करना बहुत ऊंची बात है याद हूं अगर इसमें नहीं सकते हो तो क्या करना बुद्धियोग निष्काम बात से करना अगर आपका ज्ञान में तुम्हारी स्थिति नहीं है तो निष्काम बाब से कर्म करो ये कहा स्त्रोत कर्म समाप्त कर्म करो कामारहित होकर करो इसे भी कहा इसकी प्रशंसा में कहा निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा में कहा नेहालिक्रमणास्त्रो से यह इस कर्म में इस काम कर्म में न अभिक्रमनाश हो आर्मा का नाश नहीं होगा प्रत्यवाय तभी अप्राप भी लड़ने वाला नहीं है स्वल्पक्य से धर्म से प्राय भया थोड़े से भी आपने इसका सकाम निष्काम कर्म का अनुशासन दिया हुआ महान भय से आपको रक्षा कर ऐसा कहा होता है मैंने अंतकरण शुद्धि के माध्यम से वो आपको परमात्मा में पहुंचाने वाला होता है कुछ काम करवा ऐसा गीता में दो बार आया है निष्काम कर्म की प्रशंसा नहीं कहा सागर अच्छे कर्म में लगा हुआ होगा उसके पतन नहीं होगा न्यायी कर्मा स्वस्ती प्रत्यवायोग गरीब गोलप मत्स्थ धर्मश्राय के द्वितीय अध्याय भी है और छठे अध्याय भी है नहीं कल्याण कर दुर्गति प्राप्त कर चार। अच्छा कर्म करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता छठे में अर्जुन को तो संदेह हो गया था अयदि श्रद्धय तो योगा चलत भाग योग काम करते श्रद्धालु है किन्तु प्रयत्न नहीं करता आलसी है भगवान के कल निष्का है समदार है किंतु आलसी है अयदि ना यदि य आयोग जत्न नहीं करता और श्रद्धा से लगा हुआ भी है नहीं करना चाहिए बुद्धि भी आलस आय से करता तो ऐसी व्यक्ति का योगा चल चंद्रमान ज्ञान योग में लगा हुआ था कर्म छोड़ दिया है उपासना छोड़ दिया है ज्ञान मार्ग तो लगा था कर्म जन में फल तो मिलेगा नहीं उसको छोड़ दिया उपासना जन में फल भी मिलना नहीं है और ज्ञान पूरा हुआ नहीं अधूरा रह गया क्या गति होगी उसकी अप्राप्त योग समसिद्योग यो का समसिद्धि होना ज्ञान प्राप्त होना था ज्ञान हो नहीं पा रहा ऐसी स्थिति में शरीर प्राप्त होता है तो काम गति कृष्णगत छि हे कृष्ण फिर किस गति को प्राप्त होगा क्योंकि तीनों साधन थे कर्म से सूर्य मिला उपासना से दुर्वलोक मिलना ज्ञान से मुक्ति मिलना तीनों नहीं हो पाए दो तो किया ही उसने और तीसरे में सफलता नहीं मिली आलस्य के कारण बाद में कर कल कर लूंगा पर्सन बहुत जीवन ऐसे ही जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे था तो इसकी क्या गति होगी? को चिन्हो भय्ना भ्रमित नती अप्रतिष्ठ हो क्या? आकाश में आयु हुए के बादल के समान तो नहीं होगा वो समुद्र से उठा था जल बरसाने के लिए आया था क्योंकि जल बरसाने के पहले वायु के झोंके लग गए हवा के झोंक लगा बादल छिन्न भिन्न तो हो गया न समुद्र में जल रहा न धरती पर आता है बीच में क्या ऐसे नहीं होगा इसकी स्थिति बीच में क्योंकि आगे जाने, जाने के रास्ता नहीं है यहां से जाना पड़ेगा आगे जाने के रास्ता नहीं है तो भगवान कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है पार्थ वे नहीं हुए नाम उद्रक से भी करे नहीं कल्याण करते, करते। तो अच्छा कर्म करने वाले की कोई दुर्गति नहीं है ऐसा नहीं कहा अरे यहां ये कहना चाहते हैं कि सकाम कर्म जो व्यक्ति करता है उसको बड़ी सावधानी से करना चाहिए जगह सुटि हो जाए तो कहीं का कहीं हो जाता है बोल रहा है और निष्काम के लिए तो कोई त्रुटि भी हो जाए त्रुटि जानबूझकर बुझ त्रुटि करे तो उसका प्रतिभा लगेगा उसको किंतु तो अनजान में त्रुटि हो जाए तो उसके उसकी प्रतिभा देखा नेहादि क्रमण सृष्टि इत्यादि स्मृति नेहादि क्रमणि प्रतिभा जो विस्तृति इत्यादि है मंत्रो हीना स्वरता आदि इत्यादि कहां है इंद्र को मारने के लिए ऐसा पुत्र चाहते थे पुत्राश्रम के पिता ऐसा चाहते थे जय के कराया कराते समय ब्राह्मणों से कुछ गलतियां हो गई कुछ समाज के स्वर में गलती हो गई माने वहां इंद्र शत्रु और वर्धस्वर ऐसा बोल बोल के आहुति दे रहे थे ग्राम लोग इंद्र के शत्रु को बढ़ावा करते शैक्षी समाज करने को लेकर आया गया गहबरीकरण करेगा कर इंद्र ही शत्रु जिसका उसको बढ़ाव ही रहता था तो तो समाज के स्वर ने गलत कर दिया गलत होने से इंद्ररूप शत्रु बलवान हो गया कर्मधारण समाज का अर्थ निकल गया जो तो कर्मधारण समाज का स्वर होना था वो स्वर हो गया होने के कारण से इंद्र वृत को मार देता है ऐसी स्थिति आ तो गई फिर कहा मन रोह हीना स्वरता पर इत्यादि है प्रभाव ऐसा सुनाई पड़ा इसलिए सकाम अच्छा तो सहांगता में सकाम कर्म करने तो वाले को अंग पूरा करना चाहिए फिर ऋषि ने सकाम कर्म किया है क्योंकि तो कीर्ति चाहते हैं वो लोग में अयोध्या तो सर्वस्व भाग देवादा कहा करके चाहते थे कि कीर्ति ख्याति चाहते हैं क्योंकि अच्छी अच्छी गाड़ी को पुत्र के नाम करके अलग कर अंग पूरा नहीं किया यही यहां प्रसंग है इसलिए उनके अच्छी बातें नहीं होती है तो उस स्थिति में क्या होगा है यज्ञ का परिणाम पुत्र यमलोक चला जाएगा या अनिश्चय रूप के लिए वो तो पुत्र बुद्धिमान तो था जो भी है उसके बाद के जो भी परमात्मा की कृपा थी वो एक विद्या को लेकर आ गया बात अलग है किंतु तो पिता के लिए तो अनिश्चय था अपने सामने यज्ञ चल रहा और पुत्र यम चला जाए निश्चय आगे भाषण बाद के ऊपर ऐसा है बाजम अन्नम। तो बाज शब्द का अन्न होता है करके कोई कोष आदि में नहीं ऐसा व्याकरण से विषिता नहीं होता बार धातु का ये बाज का अन्न होता है करके क्योंकि निरुक्त निघंतु ने कहा है ग्स कमी के द्वारा हमारे वह जो वैदिक व्याकरण बोलते जिसको निरुक्त शब्द से बोलते हैं वेद के छह अंकों के एक अंक आयोग निरुक्त निघंटो निरुक्त के जो व्याख्या है निघंतु निरुत्पधि अध्याय निघंटू है जिसमें उन्होंने कहा द्वितीय अध्याय सप्तम खंड निरुपदी जो निघंटू है उसका द्वितीय अध्याय कि तो सप्तम खंड का ऐसा पढ़ा गया है क्या पढ़ा अंध बाज इवं अष्टादिशत अन्न नाम पठाते अंधस शब्द भी होता है अंधस सकाराम शब्द यह भी अन्न का नाम होता है अंध बाघ बाज इत्यादि अट्ठाईस नाम पढ़े गए हैं निरुप में जो तो निगम नाम ग्रंथ कराया गया है वो विद्याख्या के रूप में उसमें 28 नाम हमने के प्रयोग वहां से जाता तो है बाज का परम तब्रत किंतु वहां पर बाजा यदि पुलिंग का पार्ट है वहाँ का पार्ट है और यहाँ पर नपुंसा पुलिंग में प्रयोग है अब यह थोड़ा अंतर हो रहा है निरुप का निगम में बाज शब्द है अन्न के नाम पर है फिर वो पुलिंग में पाठ है बाजह ऐसा है बाजम अन्नम ऐसा भाष्य बाजम अन्नम तो बाज़ बाजता से सगण है तुम तुम भी होता है ये बाज शब्द करके जानते इसी भाष्य से जो भाष्यदार क्या लिखा है बाजम अन्नम अगर नहीं होता तो बाज अन्नम बोलते बाजम अन्नम बोला है भाष्यदार में यही समझा समझा जाता है कहा का टीका देखिए बस कांत इत्या शत्रम उषा दी ये उषण शत जो बना है, हुआ है बस धातु का रूप है इच्छा का धातु है और सत्रंत शक्ति प्रत्यय करके आप बचाया हुआ है बस को हो गया उस आदेश तो उस शब्द का प्रथमा के बतन कुसन बना हुआ है एक सात नंबर के टिप्पणी क्या ग्रहित्या इत्यादि संप्रसा उत्पम तो बस का उत्पू कैसे हो गया था तो क्या ग्रह क्या बी मेरी बस्ती सूत्र रख दिया व्याकरण दृष्टि से संप्रदाय तो उक्त हो गया ये देखा अगर मैं स्रवमान कीर्ति बाज स्रव शब्द में बाज का धारण है स्रवमान कीर्ति स्रव कीर्ति कहते हैं ये भी सर्वश्वर से आया कहते हैं ये भी निगर्थ से पता लगेगा इसके लिए आपको वैदिक जागरण करना आवश्यकता है तब तक पूरे देश का आपका लगाना मुश्किल है सर्व शब्द निगर्तो स्रवो यश सद्रव शब्द और यश शब्द सर्व शब्द और यश शब्द दो सकारात्मक शब्द हैं ये दो शब्द दो धनराव में पड़ेगा धन का बाजट होता है वहां सर्वपाव में धन होता है या शस्व में धन होता है वहां पर ऐसा है तो अप्रत कीर्ति तो पर हो गई क्योंकि यहां पर अठो प्रशन में सर्वस्थ आता कीर्ति ये आशय जैसे कहा सर्व कीर्ति एक सर्वपाली कीर्ति ये सूर्यते सूर्यते यदि स्रव ऐसा वित्पत्ति लेना पड़ेगा सूर्यत सुनाई पड़े क्या सुनाई पड़े कीर्ति सुनाई पड़ती है और हमें अच्छा लगता है हमारे कोई गोदाम का विभाग तो अच्छा लगता है है का ठीक सर्व में देना ये सर्वनिर्णय ऐसा शब्द है भाष्य तो उन्होंने क्या किया संपूर्ण रूप से याद किया कोई तो याद किया हमने सर्वनिर्णय में देना। क्या है किया है क्या दक्षिण है नाम सर्वस्व दक्षिणा देकर किया कुछ भी नहीं बताया ऐसे याद था तो गजलम कृतवान अर्थ गजल किया ऐसा अर्थ है <laughs> आगे कहते हैं कि दो नंबर की हो टिप्पणी है ना, था। दर्था। दर्था। ना माने कुसम मैंने कामयम उत्तम कुसम का अर्थ कामय कहा तत्र अपेक्षित कर्म पदम और उसके को कर्म पद है उसको दिखाते क्या कर्म है तत्फल कामया माना कर्म क्या होगा क्या चाहते हैं वो क्या चाहते हैं फल चाहते एक कर्म देते हैं ये कर्म द्वितिया में फल चाहिए एक काम विश्वजीत का फलम स्वर्ग वित्तीय विश्वजीत याद का फल स्वर्ग होता है वो चाहते थे वो इसके लिए पुनः कामयानी पदम अन्वय प्रदर्शन भाष्य में दो बार कामयान पद गया है पहले रूप स्वर्ग कामयमाना एक गुरु कृष्ण और अभी भी यह कामाना है ये जो आया दो बार आया किसके लिए ये करमय समापन संबंध ठिकाने के लिए कहा वो पूर्वजी है अभी भी संबंध ठिकाने बता दिया दे रहा है तीन नंबर की पढ़ी है कामय उर्वस्वम करो इस विरुद्ध एक प्रश्न आएगा इच्छा रखते हुए सर्वस्व दे रहा यह संभव नहीं है सर्वस्व देने में तो निरीह होना चाहिए निरीक्षा होना चाहिए एक तरफ इच्छा है फल की इच्छा है सर्वस्व का दिया सर्वस्व का था सर्वभाल इच्छा चाहते हैं तो फल चाहते हैं तो कैशिश ये होगा ये एक बोल रहे हैं नुषम का है उषम सर्वस्वम ददो यदि इच्छा रखते हुए सर्वस्व दिया ये कहा बनता नहीं विरुद्ध है नहीं स्वयं लुब्धो और परस्परिकरणादम इच्छति स्वयं जो लोभी व्यक्ति होगा दूसरे को टेरिकाली देना चाहता है तो कैसे सर्वस्व देगा रहा हो इच्छा लगता है कि जो डोभी होगा वो दूसरे को तिलका भी देना नहीं चाहता तो फिर वो कैसे सर्वस्व देगा ये मैंने उसम सर्वस्व दू ये घरता ये ये संज्ञा है क्यों तो सर्वस्व ये तिरका भी देना नहीं चाहता है तो सर्वस्व कैसे दे रहा क्या कहा उसके लिए नहीं सकता न सर अधिकम इति निहीने बिरती इसमें अविरोध माना जाएगी ज्यादा चाहता है इसलिए थोड़ा त्याग देता है वहां का बड़ा भोग चाह रहा है इसलिए यहाँ का थोड़ा भूख त्याग दिया उसे सर्वस्व दे दिया घट जाएगा ये भी नहीं कह सकते गुरुवार है न अधिकम उम ज्यादा चाहते हुए निने जो हिन है वो नेतराम हीना निहीना जो विकृष्ट पदार्थ है उस पर हो जाता है शौना थे? शौना थे थे तो तो तो अगर स्वामी सोम स्वामी के अंग्री जाएगा तो लोहे की हो जाएगी ऐसे हो जाएगा अभी ये जी अविरोधन समस्या गुणवाधिका क्यों तथा सभी अगर ऐसी स्थिति हो कि ज्यादा चाहने के लिए सोलह चाहने के लिए यहाँ का सर्वस्वता हो तो गायों को नहीं बचाना चाहिए और जो गाय दान में दिया जा रहा गा, है वो गाय की आगे व्याख्या करेंगे ऐसे गुड़िया बुड़िया गाय जिसको जल पीना जितना पीना पी लिया है और पीने के सहमर्थ्य नहीं है जितना घास खाना था खा लिया है आगे खाने के सामर्थ्य नहीं है ऐसी ऐसी गाय के विशेषण अच्छे अच्छी अच्छी गाय पुत्र के हिस्से में तो पुत्र के साथ में रहूंगा पुत्र खिलाएगा ईश्वर जिसके मतलब पर लोग की फल चाहती होगी नहीं होता है <गँछा> तथा सती पीतो दगाए इत्यादि धर्म बंजाम थम प्रथम धर्म वतना में कुरिया धर्म वजना ब्राह्मणों को क्यों ठग रहे अगर वास्तव में ज्यादा चाहने इच्छा के कारण थोड़ा देना हो यह सब कुछ देगा यहां नहीं दिया है बचा है तो धर्मवतना नहीं करते किया इतिहास ऐसी शंका कर पूर्व की शंका हो गई तो उत्तर देते हैं कीर्ति गोवा उम्म अति लोग इतिहास है कीर्ति के लोभ से चाहते हुए भी देविया कीर्ति के लोभ के कारण से देविया एक पिछली कहा नाम आचक्ष पिता के नाम के, ले करके इनका नाम लेते हैं पिता का क्या नाम था वो तो कीर्ति वाले के वास्तव में थे तो वो भी पिता के और कीर्ति को एक चाहता है जब ये करना नहीं चाहते खाली कीर्ति चाहते पितुर्ना नाम कहा पिता।, पिता के नाम लेकर के कहा पितुर्ना आक्ष्यकार पिता का नाम देते हैं बाजम अन्नम तत् वित्तम सबो ऐसे इत्यादि करते हैं आज प्रभावी की चर्चा की पिता का माध्यय पितुर्गुणा पुत्रे देशों को अनुकर्तित हो पिता के दुर्गुणों का कुछ अंशत तो पुत्र में आ ही जाएगा पिता कीर्तिशाली थे वो तीर्थी कीर्ति स्मरणित होना चाहिए इसलिए ऐसे किया व्याख्या तो में प्रथम कामान्यसन करो फिर ऐसा व्याख्या करेंगे जब कीर्ति चाहते थे ता के गुण कु में आता है फिर कामयार भाष्य कैसे होगा न संगीत कैसी क्षमता नहीं करनी चाहिए देव तो तस्वीर छलों की ख्यात करता यह तो छल का कथन किया इस बाक्य के द्वारा क्या किया छल ब्राह्मण के साथ छल कर रहे ब्राह्मण जो भाज सर्वश सर्वश्रेषि है ब्राह्मणों के साथ में छल कर रहे हैं विश्वजित तो है, है। आपका एके दिखा रहे और अच्छी अच्छी गाय तो जो रहकर के गुड़िया गाय ग्राम में दिए जा रहे हैं छलत्व्यालत्व तो तो ख्या है लौकिक फल की तो लौकिक फल ही कौन गुणदान करेगा यहाँ शे यही की तब फल को विशेषता चल की फल ही है वो भी कीर्ति का फल ही होता है लौकिक फल होने से कीर्ति का ही फल माना जाएगा ना चाहे एवं पूर्वतम पूर्वोक्तम कुषम पद पर तात्पर्य बयान में तो फिर कुशन काम एवं तात्पर्य नहीं रहेगा काम अवाच क्यों कीर्ति का हमने की शांत उपयोगा दीदी अलावा कीर्ति चाहने पर भी शांतता करनी चाहिए चाहनी करनी चाहिए अधूरे होने तो पर फल नहीं मिलेगा अगर आप कीर्ति भी चाहते तब तो भी सांगता होनी चाहिए अधूरा करने से फल नहीं मिलेगा क्यों जब आप ग्राम्यवान एक करते सकाम एक एक तो संपूर्ण अंग चाहिए एक कारण और चार नंबर की टिप्पणी सर्वस्व धनम ददावन यहाँ पर है संपूर्ण धन दे रहा था सर्ववेदसम ददो का अर्थिक भाषिकार है सर्वस्व धन जी किया हुआ है तो का ऐसा है कि वेदश शब्द के ऊपर है सर्ववेदशम के ऊपर टिप्पणी है शांतो नकुषणो वेदश जो वेदश वेदशा शब्द नहीं है सर्ववेदशम नहीं होना चाहिए सर्ववेदो ददऊ ऐ ऐसा पात्र होना चाहिए क्योंकि वेदशा रहे हैं शांतो नपुंसक लिंगो बेरस शब्दों नपुंसक लिंग वाला है सकारात्म है बेरस शब्द शब्दों निरुक्त दिगंत निरुक्त के दिघंटू में बताया मगणम रेखणासन के बाद बुना धन बुना मगम शब्द है धन का रिकना है निगंटू में यहाँ कोषा में मिलेगा आपको निरुक्त की जो व्याख्या है निगंटू उसको मिलेगा मधम धन रेखाश धन है रिक्तम यह विधान है बेदस ये विधान का नाम, ऐसा हुआ है धन नाम उसे पड़ेगा बेदस धन के नाम में पढ़ा हुआ है सर्वम् तदवेदस ये सबके सब जो सब वेद सर्ववेदसम है ना कारोबारी समस्या तो सब है वही बेदस है जो तो सब है वही धन है कारोबारी समक्ष होकर सर्ववेदसम समाज कर देकर हो गई थी कर्पधार है सती कर्म कार्य समस्कार शब्द बढ़ाएंगे उसंतात न पुरुष का छंद से ऐसे सूत्र है न पुरुष अनंत शब्द असंत शब्द से टच प्रत्यय हो जाता है समाधान अनंत हो या असंत हो या असंत शब्द है वेद शब्द फिर टच आ गया तक बेदश हो न शोक वेदशम अलंत हो गया शब्द तज पांच की टिप्पणी छंदसेदाचतेलास इत्यादि नमु उसन इदी पूर्वाक्य पूर्वाक्य उन बाजस थी थी। आगे तो उसका पुत्र था ये संगति लूवाक्य पूर्व सर्व उसका पुत्र था क्या नचिकता है नुर्वाधम उषम वै इत्यादि शब्द है मंत्रे और उत्तराधम देवीयाचिकता पुत्र सह इत्यासबंध रखेगा पूर्ववाक्य जैसे वाक्य का शंका है पूर्ववाक्य इत्यादि पूर्ववाक्य तस् है इत्यादि उत्तरवाक्य से उषम है इत्यादि तो है पूर्ववाक्य और तस् है इत्यादि उत्तरवाक्य उत्तराध वाक्य इसके साथ अनाकांक्षी तत्व पूर्व पर्व आकांक्षा नहीं ऐसे कोई संबंध देखता नहीं अनाकांक्षी तत्वा असंबद्ध तत्व इतिहास में संबद्ध नहीं है ये पहले उस समय भावी बोलते जा रहा बाद में पुत्र नहीं है उत्तर देते हैं सर्ववेदस दलो तो सर्ववेदस दलो जो शब्द आता है उसके साथ संबंध रहता है तस्कता तो है क्यों तो पीटो रका इत्यादि ना विरोध परिहार ये नजिकेता पुत्र किया करता है पीटो रका आदि का विरोध परिहार कर देता है पिताजी ये कैसे रक्षा करना चाहता है वो पुत्र ऐसा पुत्र निकलेगा ऐसे जो का यह देने वाला तो वो नरक जाएगा सीमा पिता को किसी भी प्रकार से नरक झाके अपना से बचाए करके तब तो बार बार वो पूछने लगता है तारता बोला भी नहीं आता छोटा सा बालक है कत बोलता है तो अपनी बोली को बोलता है ततव कसम मानता है मैं भी तो आपके धनने आता हूँ सर्वस्व पुत्र भी पत्नी धाने सब धन होते तो मुझे किसको दो गया? मुझे किसको दोगे उसको सुना न सुना करके बैठ जाते हैं और पुत्र बार बार वही बोलता रहता है तो बार बार होने के बाद ऋषि में आक्रोश आ जाता है आक्रोश के कारण बोलते थे तो तुझे दूंगा ऐसे देना नहीं था आक्रोश को बोला तुम ऋषि कुमार के किसी प्रकार से पिता दु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है ऐसा करके आगे कहानी चलेगी ये तो ये संबंध रहता है पिताजी उस यज्ञ से होने वाले अनिष्ट से बचाते हैं इसलिए तस्ह निकता में कुछ होना कोई गलत नहीं सर्वस्वेदस्यतोदका इत्यादि का विरोध का परिहार तक पर इस वाक्य के द्वारा विरोध का परिहार किया है नैतिकता ने परिहार किया है विरोध होने नहीं दिया अगर वो गाय दान में चली जाती नई गाय याद उनके लिए बड़ा अनिष्ट होना था पिता को बचाया हुआ है इसलिए न तस् तथा तो इतिहास कहा इसलिए जिस वाक्य में कोई संगति नहीं है वाक्य कह सकती है पूर्व मुश नव इत्यादि वाक्य पर नजिकार ये कोई असंबद्ध नहीं है एक तस्यादि जो बाजर उनके नजिकार एक विशेषण तब पाश्य महान उदरका उदरकार दयावत बनते पीटोदारी का जैसे ऋषि ने कुछ छल किया था क्या छल किया था कि तो आगे जल पीने वाले को अलग कर रखा था गायों जो आगे जल पी सकती है जो जवान थी उनको अलग कर रखा था पुत्र के हिस्सा करके कर रखा जिस ऐसे गायों को दान देने के लिए लाए हैं महा दक्षिणा के लिए लाए जो पीटोदा दिवाली तो है इससे सिद्ध होता है की विशेषण लगा दिया जिन्होंने जल पीना था पी लिया इसके बाद जो आगे जल पीना बाकी है वो रखा होता है एक तो तरफ सर्वस्व दान का ढिडोरा मचाया हुआ है एक तरफ गाड़ियां मचा रखी है यही अच्छा तीतोद्वारी तो विशेषण है ये तो विशेषण है तीतोदा जग तीड़ा दुग्ध दोहा चार विशेषण चाहिए जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ना चाहिए न तो आगे बचरे दे सकते हैं न आगे घास खा सकते हैं न जल पी सकते हैं जो कुछ वर्ग वही है जितना न बूद दे सकते हैं जो देना दे दिया है ऐसे गाय है तो ये छल दिखता है विशेषाई स्थापक पास्यमान उदा रहे हो पाश्यमान रटा रहे हो तो पास्यमान उदर के आगे पीने वाले उदक वाले गाय जो जल पियेंगे आगे जवान गाय है यहाँ वक्त है जो गाय को तो ज्यादा की तरह के अलग कर रखा है किसी न तो व्यावृत्तिवर व्यावर्त असत समय व्यावृत्ति जो होती है व्यावर्त वस्तु के बिना व्यावृत्ति नहीं होती है। तो ये विश्लेषण के द्वारा व्यावृत्ति कौन हुआ व्यावृत्य पदार्थ गाय और हैं मन छिपाया हुआ है शोभन गडी नाम रक्षितत्व अभवत तो मतलब यह सिद्ध होता है कि अच्छी गाय को रक्षित किया हुआ है ये पुत्र का हिस्से में है करके पुत्र के हिस्से में करके हुआ है तो पुत्र बोलता है जो मेरे लिए गाड़ी बचा चाह और मुझे किसको दोगे मैं नहीं रहूंगा तो गाय गाड़ी किसके लिए रखोगे तो तथा सर्वस्वान विरुद्ध थे फिर सर्वस्वदान बने गाने गाड़ी रखने पर सर्वस्वान सर्व बने गानी बोलता है तथा प्रथम साल उत्ती फिर ये कैसे होगा कि प्रथम सर्वस्व कैसे होगा प्रसंग से आकांक्षाया तस्वीर तो तो आगा। आगा। पुत्र सत्ता तन्नाम अंकित नाम सोहन गरी नाम रक्षा करते थी पुत्र है उनके पास इसलिए उसके नाम के जो हिस्से में पड़ गए चिन्हित हो गए गाय जितने उनके रक्षा करने पर ज्ञान ना, न देने पर भी स्वनाम अंकित नाम किशोर गावी नाम अपने नाम में जितने हिस्से में आए थे वो जिन्होंने जल पी लिया हिस्से से अपने हिस्सा लगाई तो भविष्य में काम लेना है अक्षर जी गाय पुत्र के हिस्से में डाल दिया बुढ़िया गाय को अपने तरफ डाल दिया राम सो की सोलाम अंकि नाम में जो हिस्से में आए हुए थे जिन्होंने जल आ गाय सर्वाशाम सबको दान कर दिया ना इसे भी हो ही जाता है मैंने अपने हिस्से के गाय का दान कर दिया सर्वस्व है भी हो गया और भविष्य के लिए बचा तो भी दिया तो छल है सर्वस्व के अविरोधा इका है अभी क्षेत्र के पड़ी है नाम शब्द क्यों है कह नाम क्या मतलब होगा तर येता नम क्या आशयन नाम, नाम अव्यय है क्यों दिया कहते हैं तत्कालीन बाजेश लोकोत्तर प्रति गुणाले नचिकेत सर्वोक प्रसिद्धिद्योतकोय नामेक अव्यय नामे नमसद अव्यय नाम श्यय है नाम श्यय है ऐसा है।, है।, है तो कहते हैं कि उल्मे जो बाला है न जिस काल में घटना घटी है तत्कालीन बाद आज के बाद कुछ तो भी ख्याल नहीं होता जितने घटना को पिता को बचा सके तो हाँ। तत्कालीन बाद उस काल में जो तो बच्चे थे उन्हें लोकोत्तर प्रतिभा इस लोक से उत्तर प्रतिभा बहुत ज्यादा गुण था और लोक संबंधी ख्याल था उनको लोक में जो नहीं हो सकता ऐसे प्रतिभा से उत्तर होते थे वो गुणा अवलंकृत तो ऐसे गुणों से अलंकृत होने के कारण से नचिकेत नचिकेता है उसको सर्व लोग प्रसिद्धि द्योत को जब निपाता है नचिकेता को सभी लोग प्रसिद्ध के दौतक है और निपा नाम समझा का नाम का बाल था पाता प्रथम अन्य बाल पात्र लब्धत्व गोरिकया अनाया आख्यायिकाया वित्त थे देख बाल पात्र लब्धत्व बाल द्वारा प्राप्त जो कहानी है वो कहानी को लेकर के फिर इसकी प्रशंसा भी शुरू अगर उसे बुद्धि ना हो तो के का क्यों कहते हैं कहते हैं कुंभ नाम का नरक है उससे रक्षा करता है इसलिए उसको पुत्र बोलते हैं कहते हैं कुंभ नाम तो का बोल के बोधक होता ज्ञापक होता है किसका कुंभ नाम नाम का एक नरक है जिसका कुंभ माम दिया व उससे रक्षा करता है उसके पिता को विघ्न नहीं देता माने अच्छे कर्म करके पिता को संगठन की ले जाता है आज के पुत्र तो श्राद्ध के नाम ही जाते हैं साल में एक बार एक उत्ष्ट स्थान पर होता है घर पर महालय आने वाला है उसमें अपने माने इसके पित्री के करता दिन में श्राद्ध चाहिए प्रतिदिन कर्पण करना चाहिए आज के पुत्र को नहीं, नहीं, नहीं है किंतु पूं नाम पूंभ नाम का एक नरक है उसे पितुष प्राणित्वाद पिता की रक्षा करता है वहां गिरने नहीं देता रक्षा करता है इसलिए उस पुत्र नाम पड़ता है इस अर्थ को बोधन करने वाला बोध ज्ञान कराने वाला या अनिल अमर पुत्र नाम है नामना श्रद्धा वेशादीपा सूचे तो उसमें यह कि उसको बड़ी रक्षा कर देते हैं नजगे का पिता के अभिष्ठ से इस सह का आये जा उसको एक श्रद्धा ऊर्ण आती है ऐसे गाय के वाली की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पिता क्या काम कर रहे हैं ऐसे एक करके तो पुत्र को श्रद्धा प्रकट हो जाती है प्रवेश कर जाती है तो योग्यता दस के दस से सूचित हो जाएगा हा शब्द है वो हा का आप तक किला कर दिया जाए प्रसिद्ध किया भाष्य में किला है हा था कश्य हाकर जाकर भाष्य का, का आपने किला कर दिया हाई थी निपाल तो पहले आएगा किला ही लक पर अब हुआ ये नहीं आगे बोलते हैं भूपे तम महाकुमर सतक्षिनासु कुमारम कुमारम कुमारम है है उसको उसको क्षिणा छोटे उम्र उमर तो कोई को तो तो बड़ा नहीं हुआ है इतनी बुद्धि नहीं फिर भी उसने श्रद्धा पर जो जाते थे कागे काले को देखकर प्रवासी को काले प्रवासी को देखकर श्रद्धा आप इस प्रवेश कर जाती उसके कोमल हृदय में उसके कोमल मन को दिखा तम और कुमारन संतम कोई बड़ा नहीं हुआ है कुमार अवस्था नहीं है ऐसे होते हुए दक्षिणासु नियमानासु गोसु जो तो गाय लाई जा रही थी दक्षिण ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए उन गायों को देख करके एक श्रद्धा प्रकट हो जाती है अरे पिताजी क्या काम था दक्षिणा ये वाला घोसु ऊपर से घोषु हमेशा गायों को जो लाए जा रहा था दक्षिणा देने के लिए ब्राह्मण श्रद्धा आभिवेश श्रद्धा प्रवेश कर आभिवेशक प्रकट हो इतर श्रद्धा देख अंत प्रकट श्रद्धा सूची हो तो अमन लगा अरे पिताजी बड़ा नृष्ठ करने जा रहा है अच्छे अच्छे गाय बजाता और ये बुढ़िया गायों को बुढ़ी गायों को दर्शन देने का इसका परिणाम गलत होने वाला है ऐसा सोचने लगा शो अंतन का समन का सचिवता सोच के प्रभाव ट्रिप्पणी दिया कुमार शब्द अर्थ करते हैं टिप्पणी विशुद्ध महा बालोगी अमर्थ व्यक्ति घटम विस्तृति योगाधि प्राप्त अमर्थ एक वह त्याज्यादेव कुमार तो कुमार ग्रहण जो किया कुमार शबक ग्रहण की वह कहते हैं जो तो विशुद्ध अंतकरण वाला व्यक्ति होगा विशुद्ध महा विशुद्ध मनो यश विशुद्ध जिसका मन विशुद्ध हो चुका है ऐसा मन वाला जो होगा विशुद्ध मन वाला वो बालोगी पर भी यम अर्थम व्यक्ति जिस विषय को जानता है विशुद्ध वाला जिस अर्थ को जानता है बालक होने पर भी नृद्धों की लोवादी आक्रांत उस अर्थ को लोक से जो लोक काम को लोकमोह आदि से आक्रांतित शिप्ता वाले व्यक्ति वृद्ध होने पर भी उस अर्थ को नहीं समझ सकता यहां ऐसी घटना है, है। बालक समझ रहा है गाय देने वाला दरक जाएगा और तो पिता को सोच ही नहीं कुमार सब विशुद्ध महा विशुत्तम मनो यशास विशुद्ध महा विशुद्ध मन वाला जो व्यक्ति है वह बालों की बालक होने पर भी यम अर्थम व्यक्ति जिस विषय को समझता है तम वृद्धों की न न आक्रांत नैसा होगा उस अर्थ को वृद्ध होने पर भी बूढ़ा हो गया फिर भी लोबादि से आक्रांति चित्त और अनुषित हुआ चित्त वाला व्यक्ति नहीं समझ यदि अनर्थ हेतु हेत अव जो किया है अनर्थ के कारण है इसको क्या कहते हैं? ये अर्थ आता है यदि अनर्थ हेत अवस्था किया अन हेतु कौन है लोभा गया अनर्थ के कारण है कौन लोवादी आपकी ये पाप है लोभा है अनर्थ के कारण है क्या देना चाहिए यदि उपदेश कम तुम्हारक इस उपदेश ग्रहण के लिए कुमारक्रेन किया ये भाष्य में कहा मंत्र में कहा भाष्य देखिए सम तम गचिकेत कुमार शम अप्रप्त प्रदन सत्म बाल श्रद्धा अस्ति के बुद्धि पितर हित का के प्रतिष्ठी में श्रद्धा प्रवेश कर जाती है एक सम हैचिकेतिकता के कुमारम कुमार कुमार अवस्था में है तो बड़ा नहीं हुआ है कुमार में प्रथम पयशम प्रथम आयु वाला है कहीं क्या आयु का चार भाग किया हुआ है कहीं कहीं तीन भाग किया हुआ है कहीं दो भाग भी है प्रथम बैच वाला है प्रथम वायशम कुमार प्रथम वायुषम चंदन प्रथम उम्र वाला होते हुए अप्राप्त प्रदर्शन नहीं अभी काम का प्रवेश नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वो बारह एवं बालक होते हुए ही श्रद्धा आस्तिक बुद्धि श्रद्धा का आस्तिक बुद्धि स्तिक वृद्धि को श्रद्धा कहते हैं कितु तो हित काम करता वो श्रद्धा की आ गई पिता के हित करने की इच्छा से प्रेरित हो पुत्र के द्वारा पिता की रक्षा करना है वो श्रद्धा में इसलिए आप प्रविष्ट उस कुमार के हृदय में एक श्रद्धा प्रकट हो जाती है श्रद्धा प्रवेश कर जाती है कहा टिप्पणी दो प्रथम कुमार का प्रथम वैश्य पंचवर्षीय प्रथम वर्ष का पांच प्रथम वर्ष होता है तथा चौते भागवत के दशमस्कंद में कहा है अवस्था के बारे में कह भाव भागवते दशमस्कंद में श्रीधर स्वामी कहा पंचमण्यं कसभा योगना ऐसा कह माने पांच दश तक कुमार अवस्था मानी है और दस अव अवस्था तक दस वर्ष तक पौगंड अवस्था मानी जाती है उसके बाद किशोर अवस्था फिर योग अवस्था इत्यादि भागवत की चर्चा है श्रीधर स्वामी ने लिखा है मैंने भागवत को टीका है श्रीधर स्वामी का तो उन्होंने ऐसा लिखा है पौमानम पंचमाव पांच साल तक अब तो माना शंबरसर होता है वर्ष होता है पांच साल तक कौमार अवस्था पौगंडम दशमा दश उम्र तक वस्था अवस्था दिए कहा यौगना भाव विवक्षा है सोलह से बरसात अरवांशन अथवा यौगनावस्था के अभाव हाँ की विवक्षा करेंगे कुमार शब्द यू, तो का था युवा होने से पहले की कहेंगे तो 15 साल तक दिया जाएगा ठीक है यौगना भाव यौगन के अभाव का विवक्षा करेंगे कुमार शब्दकर्ता तो सोलह से बरसात अरवांश सोलह साल से नीचे सोलह साल को तो जवान माना जाएगा उससे नीचे वाले को कुमार कहा जा सकता है बयांशी चतवारी कहते है तो हैं आयु वर्ष से जो है चार प्रकार के आयु हैं समान से कुछ लोग क्या कहते हैं जरा किसी तरह आद्य वयस निकलम वित्तीय नागिकम धन तृतीय मत तुपयशि किसी बोलते भाई अगर प्रथम उम्र में तुमने विद्या नहीं पढ़ी विद्या नहीं पढ़ा प्रथम उम्र चला दिया और द्वितीय धनार्जन नहीं किया और तृतीय अवस्था में बारह प्रतिपद के पथ नहीं किया तो चौथे अवस्था में क्या करेगा तू ऐसा कहा है आज देव ना अधिकम जिस व्यक्ति ने तुमने प्रया तो न अधिकम प्रथम उम्र में नहीं पढ़ाई की आज देव सिपाय शन उवार प्रथम उम्र में अध्ययन नहीं किया तृतीय न अधिकम धन और द्वितीय अवर में करना था जवानी में वो भी नहीं किया और तृतीय में तपस्या कम पचास साल से ऊपर के ऊपर हो गई तो फिर तपस्या में लग जाना था नहीं किया अब पचहत्तर साल का बुढ़ा हो गया अब क्या कर लेगा तू सत्र से तीन तरह शि चौथी अवस्था में क्या करेगा उस समय का घुटना दबाओ स्थिर दबाव करो तो दब और कुछ नहीं होगा सत्र से उनका विशेषि ऐसा कहा है मैंने चार अवस्था दिखाई त्रिणी अन्देय आ जाओ चार में तीन ही अवस्थाएं करते हैं उम्र देवी होते हैं कुछ लोग क्या मानते हैं पिता रक्षति कौमारे भक्ता रक्षको बने पुत्र स्पुत हर दे भे नस्ते स्वाद कभी स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती स्वतंत्र होकर जाए इस मृत्यु का पिता रक्षति कौमारे छोटी अवस्था में पिता के सहारे से रहेगी वो पिता रक्षा करेगा और पिता रक्षति कौनारे भक्ता रक्षित योग और यौवन अवस्था में पति की अधीन होगा रहेगी कभी उसकी रक्षा होगी पुत्र स्तूठा भी जब वृद्ध अवस्था आ जाए तो पुत्र रक्षा करेगा तीन अवस्था दिखाई इसमें न स्त्री स्वतंत्र मानती स्त्री स्वतंत्र होती बिगड़ जाएगी ऐसा कहा स्वतंत्र डिविजयोगी ऐसा मनुष्य प्रति ने कहा और सतायुर्वरि पुरुष की दृष्टि आप वयोग विभाग ये माना सा, सौ साल की इससे उम्र के हिसाब कहां से करेंगे कहते तो सताय पुरुषा इसको लेकर के हमको उम्र का विवाद करना है तीन ओवर लेंगे तो किसी कितना लेना पड़ेगा चार ओवर लेंगे तो पच्चीस पच्चीस साल होगा जैसे जैसा होगा सतावन में पुरुष इति दृष्टिया वही विभाग में ही काम होगा ऊपर चाहे अपन है, से अपने लक्षण अगर वही उम्र मान सकते हैं ये भी कोई मानते हैं ऐसा अरे सताब में पुरुष कहा है पचास साल तक उम्र और आगे वाला ही उम्र देखिए भ्रमणों दिखते पर आते बोलते ना दो ही उम्र देते हैं पहले पूर्वार्ध चल रहा था अभी ब्रह्मा जी का उत्तरार्धन चल रहा है पचास साल से ऊपर चल रहे हैं वो कितने चल रहा है चल रहे हैं चलते संकल्प में बोलते हैं ब्रह्म जी है ऐसा बोलते हैं आप लोग तो पुरुष की दृष्टिया दोनर के विवाह करने में उपजय लक्षण है पहले बार उपजय स्वरूप था बढ़ने का स्वरूप था और बाद में घटने वाला स्वरूप था दो ही लक्षण बड़, दो ही स्वरूप होते हैं उम्र का दो ही होते हैं एक बढ़ने की अवस्था एक घटने की अवस्था वह श्री दो ही अवस्था होती है इस मत में युवा भी प्रथम गया युवा होने पर भी प्रथम उम्र का आगे कम हो इसलिए कहते हैं नहीं नहीं अप्राप्त प्रजन शक्ति नदी गश्लेषण लगा दिया पौमान संतम बोलते फिर अप्राप्त प्रजन शक्ति कहते हैं काम अभी पैदा ही युवा होती है अंतर काम का कोई गुजाइश नहीं कहा कहते हैं नकुशल भी तो अप्रद रहेगा तब तो कहते हैं नहीं बाबे नकुशल नहीं है ये दक्षिण दक्षिणारु गोसु इत्यादि शब्द है उसके लिए बोलते हैं जब तो भाषण आएगा कश्मीर कालीस किस काल में श्रद्धा प्रविष्ट हो गई लिए। जो जिक्र हैोग के लिए जो वर्ण करके रखे हुए हैं ब्राह्मण लोग रित्युद्य सदस्य व्यस्त और सदस्य सदस्य उसको बोलते हैं जो के योग्य हो उसको सदस्य बोलते हैं तो टिप्पणी कार बता देंगे आपको सदस्य व्यस्त सदस्यों के लिए भी विद्योग सदस्यों के लिए भी दक्षिणाशु नियमानसु दक्षिणा के लिए लाई जा रही थी विवाह गाड़िया विभाग उपनियमान इसकी इतने है इसकी ये गाय इसकी विवाह परस्पर विवाह किया जा रहा था उस ठगी दक्षिणा थाशु गोशु दक्षिणा के लिए लाई गई गो गो में सविश्रद्धा आवश्यक कर स अवृष्ट तत्को रचिका जिसमें श्रद्धा प्रदेश आस्तिक बुद्धि आ गई और नदी कथा क्या सोता अमन कथा आलोचित विचार कर रहा है अच्छे अच्छी गाय को लगा लोग इत्यादि बक्षा वाला अनुसुन रहा है पेटोरटा आगे मंत्र में आने वाला है वो जो सोच में पड़ा हुआ है किसी कहता है ना क्या अगला मंत्र को देख रहा गाड़ी का विशेष आगे दिए देने वाले हैं वो उसको देखना लग गया इसलिए सोच नजर पिताजी क्या काम कर रहे हैं जो तृतीय मंत्र के बारे में उसको देखकर सोचने जाटो लगा इत्यादि बक्षमाण अनुसंधान यहाँ पर मंत्र आगे है तो मैं नजी के दान के तो सामने गाड़ी को देखा हुआ है इसको करके दक्षिणा पदार्थ दक्षिणा पदार्थ दक्षिणा का अर्थ क्या है तो बताते दक्षिणाशु गोशु गायी लाई जा रही थी दक्षिणा पर क्या है तो हिरण्य कर दिया मिलेगा वहां तो आगे सदस्य जब से कहा सदस्य क्या है तो कहते सदस्य ये है वो टीका मेरे को तो टीका है तो। क्या सदस्य सभायाम ये अन्य देता दे दे ब्राह्मणा के अध्यक्ष सब कहते हैं वित्ती देना था गायी हो और सदस्य माने एक सभा में जान ली कि सभा में और भी ग्राम को बैठे हुए थे उनके लिए भी गाय देनी थी तो सभी को मिलित सम्मिलित है जितने ग्राम में उनके लिए देने दे के लिए गालियां लाई जा रही उस समय में उसके अंतर्गत में श्रद्धा प्रवेश की जाती है चार नौ सदस्य साधव सदस्य सभा में साधु हो अच्छा बोलता हो और अथवा चुपचाप सुनता हो सभ्य होकर रहता हो उसी को अपने सदस्य सभ्य भी उठता है और सदस्य भी उठता है ठीक है तपु ऐसा सूत्र है क्या उसमें साधु साधु ते सभा सभा के योगी व्यक्ति के सभ्य बोलते हैं ऐसे सदस्य हैं यदि प्रागि प्रागिटो यूत्र आता है यद प्रत्या सदस्य सब सदस्य साधु सदस्य अति सिया सदस्य सभा में साधु को सदस्य बोलते हैं कि सदस्य पदार सदसीधु यज्ञ सदसी नज्ञ सभा सदस्य का आता है यज्ञ सभा उसमें जो साधु हो अच्छा हो उस कहते हैं सदस्य इत्यादि समय हो गया है ओम सहना